मनुष्य को उसके पिण की तरफ से देखे तो मनुष्य परमात्मा है और मनुष्य को उसकी परिधि की तरफ से देखें तो मनुष्य संसार है बाहर से पकड़े मनुष्य को तो पदार्थ है भीतर से चिन्हे ज्योति मनुष्य दो का मिलन आकार का और निराकार का और यही मनुष्य की पीड़ा भी है यही उसका आह्लाद भी है मनुष्य की पीड़ा यही है कि वो एक नहीं दो से निर्मित है दो विपरीत तत्वों से इसलिए उसके भीतर निरंतर तनाव है खिंचाव है पदार्थ खींचता है अपनी ओर आत्मा खींचती है अपनी ओर और, और मनुष्यता दोनों के बीच में फंस जाती जकड़ जाती उलझ जाती अगर एक ही तत्व हो तो कोई तनाव न हो मरे हुए आदमी में फिर कोई तनाव नहीं होता उसकी देह फिर शांत हो जाती समाज आदमी में भी फिर कोई तनाव नहीं होता आत्मा ही बचती है मृतक देह पड़ी हो तो शरीर बचा समात व्यक्ति पड़ा हो तो उसके लिए बीतर आत्मा ही बची शरीर भूल गया जब तक दोनों हैं और दोनों के बीच हम डमाडोल हैं, तब तक चिंता तनाव संताप बेचैनी और कहीं भी कोई किनारा लगता हुआ मालूम नहीं पड़ेगा और दोनों ही खींचते हैं अपनी ओर और, और स्वभावता ठीक है खींचना पदार्थ खींचता है नीचे की ओर आत्मा उठ जाना चाहती ऊपर की ओर ऐसा समझें कि जैसे एक मिट्टी का दिया हो और जलती हो एक ज्योति उसमें तो मिट्टी का दिया तो जमीन का हिस्सा है ज्योति भागती रहती है सूर्य की ओर ऊपर की ओर कभी आपने अग्नि को नीचे की ओर भागते हुए देखा अग्नि भागती है ऊपर की ओर उस सु का हिस्सा है मिट्टी का दे नीचे पड़ा है जमीन से बंधा आदमी की देह मिट्टी की है उसके भीतर का निवासी ज्योत्र में है वो भीतर का निवासी ऊपर उठना चाहता है और देह नीचे और आदमी इन दोनों का जोड़ है आदमी जब तक आदमी है बेचैन रहेगा आदमी रहते हुए कोई समाधान नहीं दो तरह से समाधान मिलता है या तो आदमी राजी हो जाए शरीर को पूरी तरह मान ले ऊपर की यात्रा छोड़ तो जो लोग बहुत निम्न जीवन जीते हैं उनके बाहर कितना तो भी उपद्रव होता हो दूसरे उन्होंने कितनी ही तकलीफें खड़ी करते हो भीतर एक आंखों में वे शांत होते काराग्रह में जाए और अपराधियों की आंखों में देखे साधु ग्रहों में बैठे हुए साधुओं की आंखों से ज्यादा शांत अपराधियों की आंखें मिलेंगी कारण है उसका उन्होंने लड़ाई छोड़ दी और नीचे गिरने को तैयार हो गए वो जो ऊपर का स्वर है दबा डाला और नीचे के स्वर के साथ अपना पूरा तालमेल बिठा लिया और या फिर उस व्यक्ति की आंखों में शांति मिलती है जिसने नीचे को जीत लिया और ऊपर की यात्रा ही उसका समग्र जीवन बन गई एक के साथ शांति है दो के साथ अशांति और हम दो में है आदमी का होना ही दो के बीच है इस सूत्र को इस दृष्टि से समझने की कोशिश करें मनुष्य में आने के शुद्ध और उज्ज्वल शत्रु को छोड़कर सब कुछ मृण में आने बुद्ध का बड़ा कहीं शब्द आले का अर्थ तो होता है घर लेकिन बुद्ध बड़े विराट अर्थों में उसका प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि समस्त चेतना का एक घर है एक आले है एक स्टोर हाउस है इस सारे जगत में जितनी चेतनाएं हैं, वे सब इकट्ठे एक, एक ही घर की किरण एक ही सुई की किरणी है और वो सबका एक केंद्र है उसके केंद्र नाम आलय मनुष्य में आलय अर्थात विश्वात्मा या परम सत्ता के शुद्ध और उज्ज्वल तत्व को छोड़कर उस आलय से आपको जो मिला है उसको छोड़कर सब आपके मिट्टी है उस आलय से जो किरण आपको उपलब्ध हुई है वही भर मिट्टी नहीं है बाकी सब मिट्टी है और अगर आपको उस किरण का कोई पता नहीं चले तो आप अपनी मिट्टी के देह को ही अपना अर्थ तो समझते रहते और तब जीवन मिट्टी का उठना और मिट्टी का गिरना हो जाता और उस किरण को कठिन इसलिए हो गया है कि मिट्टी बहुत है और किरण बहुत सूक्ष्म और छोटी अनुपात मिट्टी का बहुत ज्यादा है वो जो जीवन की किरण है बड़ी मंदिम और बड़ी छोटी वो जो आपके भीतर आपकी आत्मा है अति सूक्ष्म आपका देह स्थल है जो स्थूल है वो दिखाई पड़ता है हर क्षण अनुभव में आता है जो सूक्ष्म उसकी आवाज भी सुनाई नहीं पड़ती उसके सुनने के लिए भी कानों की तैयारी चाहिए उसके सुनने के लिए बहुत ध्यान पूर्वक खोज करनी पड़ेगी और जिस तरह ध्यान जाता है वही हमें सुनाई पड़ता है आप मुझे सुन रहे हैं तो को और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा एक पक्षी अगर गुनगुन -गुन कर रहा हो तो सुनाई नहीं पड़ेगा फिर अगर ध्यान दे, तो सुनाई पड़ेगा कभी आपने ख्याल किया हो कमरे में बैठ के आप किताब पढ़ रहे हैं घड़ी दीवार पर लगी उसकी टिक टिक सुनाई नहीं पड़ती हो रही फिर ध्यान दें किताब बंद कर दे क्षण टिक सुनाई पड़नी शुरू हो जाते। आप जब ध्यान न दिए थे तब घड़ी बंद होनी थी लेकिन जब ध्यान में दिया तो चोट नहीं करती कोई हथौड़ा पड़ोड़ा होता तो शायद सुनाई पड़ जाता बहुत स्फुल था टिक बहुत सूक्ष्म देंगे बारीकी से तो सुनाई पड़ेगी नहीं तो नहीं सुनाई पड़ेगी आप काम में लगे जिस तरफ हम ध्यान को मोड़ते हैं उसी तरफ का आयाम सुनाई पड़ता है दिखाई पड़ता है उसके प्रति हम संवेदनशील हो जाते हैं। लेकिन घड़ी की टिकटिक -टिक भी बहुत स्थूल है आपको अपने हृदय की धड़कन सुनाई पड़ती हो रही है लेकिन अगर बिल्कुल शांत बैठ कर ध्यान दे तो सुनाई पड़ने लगेगी अपने हृदय की धड़कन भी स्थूल है सूक्ष्म नहीं वो वो जो आत्मा की किरण है, तो अति सूक्ष्म किरण की तो चोट भी क्या होगी और आप इतने व्यर्थ के स्वरूगण में उलझे हैं और इतनी स्थूल आवाजें आपके चारों तरफ से कि जब तक इस सब से ध्यान खींच न लिया जाए और मौन भीतर बैठ नीतर की किरण है उसकी कोई नहीं होगी इसलिए आत्मा की हम बातें करते रहते हैं, लेकिन आत्मा का हमें कोई पता नहीं चलता और हम जानते ही है की शरीर ही है और मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी डर लगता है मिटने से भय होता है तो मानव का मन होता है की आत्मा हो ऐसा हम चाहते हैं कि आत्मा हो और हम न मरें लेकिन चाह का सवाल नहीं है जिसका हमें पता ही नहीं है वो हो भी तो उसके होने से क्या फर्क पड़ता है और जिसका हमें पता है वो मां भी हो तो भी मुसीबत तो उसमें होगी ज्ञान ही अस्तित्व है जिसका हमें पता नहीं वो मां के बराबर है होगा है नहीं होगा क्या फर्क पड़ता है और जिसका हमें ज्ञान है वो है ना भी हो तो भी हमारे जीवन को प्रभावित करेगा एक स्वप्न को भी आप सत्य मान लें तो आपका जीवन उससे प्रभावित हो जाए और आप इस सारे जीवन को भी स्वप्न मान लें तो आप इससे अप्रभावित हो जाएंगे आपकी मान्यता में आपका अस्तित्व है और जिस आप मान लेते हो जाता है। ये जो भीतर किरण है इतनी सूक्ष्म की जब तक इस स्थल से हमारा ध्यान संपूर्ण रूप से न हटे तब तक ये सुनाई ना पड़ेगी इस सुनने के कई उपाय हो सकते हैं, कई उपाय हैं। मेरी दृष्टि में जो उपाय सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है वो ये है कि पहले आप अपने आसपास पूरा तूफान उठा लें। ध्यान के जो प्रयोग में आपको करवा रहा हूं वो सब तूफानी है पूरा तूफान उठा ले जितना शोर सकता हो स्वरोग की जितनी आवाजें हो सकती हैं सब हो जाने दे बाहर कुछ भी अशांत ना रह जाए सभी कुछ उपद्रव हो जाए विक्षिप्त चारों तरफ कड़ी हो जाए तब अचानक रूप से कंट्रास्ट में इस तूफान की पृष्ठभूमि में शायद क्षण को आपको शांति की किरण दिखाई पड़ जाए विपरीत में देखना भी आसान होता है लेकिन तब विपरीत को अति तक ले जाना जरूरी है। जो लोग विश्राम की कला के संबंध में खोज करते हैं आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन के संबंध में उन्होंने एक मौलिक सूत्र खोजा है अतिवैज्ञानिक है अगर कोई आपसे कहे कि शरीर को सिद्ध छोड़ दो विश्राम में छोड़ दो आप क्या करोगे कैसे छोड़ दोगे ऐसे ले जाने का नाम विश्राम नहीं विश्राम एक बड़ी ही अनूठी अवस्था है जिसका आपको पता ही नहीं आप जागना जानते हैं जो कि श्रम है आप सोना जानते हैं जो कि थकना है विश्राम का आपको पता नहीं जानना श्रम ने सोना थक जाना है इसलिए मजदूर गहरा सो लेता है इसलिए नहीं की उसको गहरा विश्राम पता है इसलिए कि वो गहरा थक जाता है अमीर नहीं सो पाता क्योंकि वो थक नहीं पाता हमारी मूल थकान सिर्फ ध्यान की मूल विश्राम होती है हम जितने थक जाते हैं उसने नींद में गिर जाते हैं सही जवाब दे देता वो श्रम नहीं किया जा सकता गिर जाता थकान और श्रम के बीच में मध्य में एक बिंदु है जो विश्राम है लेकिन हम विश्राम में जान कैसे हम दोनों घूम सकते कर सकते थक सकते बीच में एक जगह है और उसका कैसे पता करें? कब विश्राम का क्षण है तो विश्राम की कला कहती है कि पहले लेट जाओ और सारे शरीर को जितना टांग सको तनाव से भर सको भरो हाथ है मेरा, इसको तो, तो मुझे विश्राम में ले जाना तो पहले मैं इसको खींचू उसकी नस नस को, इसको इतना तनाव सर भर कि इससे आगे तनाव में जाने का कोई उपाय ना रहे जितना मैं खेच सकू उस हाथ को जितना टाँड सकू इसका रोना रोना इसकी चमड़ी का टुकड़ा टुकड़ा इसके भीतर की नस मास मंच जाए और मैं उस आ जाऊँ जब मैं समझ रहा हूँ की अभी से आगे और तनाव पैदा नहीं किया जा सकता तब ऐसे एकदम से शिथिल छोड़ वो जो थी तीठी एकदम से शिथिल आ जाए और उनका क्रमशिल होना आप अनुभव कर सकते है अगर ध्यान पूर्वक हाथ को अनुभव करें तो आप पाएंगे कि सीधी सीधी हाथ विश्राम में जा रहा है और तब एक जगह आकर हाथ तो रुक जाएगा जिससे नीचे नहीं जाया जा सकता वो विश्राम का क्षण होगा और उस विश्राम को जानना हो तो तनाव की पृष्ठभूमि बनानी पड़ती ठीक वही सूत्र ध्यान के लिए कि पहले आपके भीतर जितना तूफान का मंज पूरा उठा ले जितना करना क्रिया पूरा उठा ले कुछ रक्ति भर भी छोड़ना जो भी हो सकता है आपके भीतर पागलपन सारा निकाल ले, तूफान हो जाए एक बवन एक आंधी ठहर जाए कदम उस जगह आ जाएंगे जहां आप पाएंगे कि अब विश्राम उस विश्राम के क्षण में ही कभी आपको भीतर की किरण का पहली दफा स्पर्श होगा नहीं कहा जा सकता कब होगा इन अति सूक्ष्म में ऐसी बहुत मोटे काम नहीं आते लेकिन होगा हुआ है बहुतों को हुआ है, आपको भी होगा लेकिन होगा उस दिन जिस दिन तालमेल पहचाएगा आपका तूफान बिल्कुल शांत होगा और किरण बिल्कुल शांति में खड़ा होगा अचानक किरण छू जाएगी आप पहली दफा आत्मा हो जाएंगे ठीक सदा से लेकिन जिसका पता ही नहीं है उसके होने का क्या मतलब है? और जिस समय वो किरण जो सदा से मौजूद है आपको दिखाई पड़ेगी और अनुभव में आ जाएगी उस दिन ही देह मिट गई नहीं क्या आप मर जाएंगे चलेगी उठेगी सोएगी पर अब आप देह नहीं आपका तादाद में बदल गया तब तक देह से लगता था मैं आज वो बात खो गई आज देह के भीतर जो किरण है छिपी हुई रहस्य की वही आप हो गए अब ये देह रहे जाए इसकी जरूरत है इसका उपयोग है इसकी आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी करेंगे लेकिन अब इस का उपयोग एक घर से ज़्यादा नहीं रहा और ये घर भी एक विश्रामालय है जहाँ थोड़ी देर को है और असली घर तो अब वो हो गया जहा से किरण आई और जहाँ किरण वापस जाए तो ही अपने मूल स्रोत में उद्गम लौट जाए तो ही हमें जीवन के मूल आधार और परम रहस्य का अनुभव हो सकेगा इसलिए बुद्ध ने उसको आलय कहा है उसको असली घर कहा है जहाँ लौटेगी मूल स्रोत मूल उद्गम जैसे गंगा गंगोत्री में लौट जाए ऐसे जितने में आपकी किरण के सहारे को पकड़ के आप उस महासूरी में पहुँच जाएंगे जहाँ से किरण का तो आना हुआ था जैसे कोई भटकाओ यात्री अनेक अनेक वर्षों की भटकन के बाद अचानक अपने घर में आ जाए तो जैसा अल्लाह ना जुटे फिर वैसा ही नृत्य आपके जीवन में प्रकट होने लगेगा आपको अपना असली घर मिल गया परमात्मा असली घर है और हम उसकी भटक्यू हुई किरण पर हम वही है कितने भटक जाए अब केवल सूर्य से कितनी ही दूर चली जाए सूर्य ही है सूत्र कहता है मनुष्य में आलोक के शुद्ध और उज्जवल शत्व को छोड़कर सब कुछ मृणमय है सब कुछ मिट्टी है मनुष्य उसकी इस फटाक की एक रेखा जो भीतर अपूर्व रूप से निर्दोष निर्दोष और निष्कलुषी भूमि पर मिट्टी का एक रूप लेकिन अपने स्वभाव में अपूर्व रूप से निर्दोष निष्कर्ष किरण की कुछ खुबियां एक खूबी तो प्रकाश के किरण की ये है जो उसे आप गंदी नहीं कर सकते उसे गंदा करने का कोई भी उपाय नहीं कभी आपने ख्याल किया एक स्वच्छ सरोवर में निर्मल सरोवर में सूर्य का प्रतिबिंब बनता है सूर्य की किरणें निर्मल सरोवर की छाती पर नाचती लहर लहर सोना हो जाती वही सूर्य एक गंदी तलैया में भी नाचता है गंदी तलैया में बांस गंदगी की है कीचड़ कबाड़ है कचरा है पास जाने का मन न हो इतना क्रूप है सब गंदा है की किरण उस पर भी नाचती है उस गंदी तलैया में क्या आप सोचते हैं शुद्ध सरोवर पर नाश्ती किरण शुद्ध और नाश्ती किरण अशुद्ध हो जाती होगी क्या किरण गंदगी प्रवेश कर सकती क्या गंदी तलैया किरण को गंदा कर पाती होगी क्या गंदी तलैया में स्वर्ग सुनी का जो प्रतिबिंब बनता है वो गंदा हो जाता होगा तो परम प्रकाश की किरण है वो और निर्दोष है चाहे कितने भी किए हो पाप तो भी और चाहे कितनी गंदगी इकट्ठी की वो जन्मों जन्मों में वो सब मिट्टी के साथ ही जुड़ी है तलैया के साथ उस प्रकाश की किरण पर उसका जरा भी कोई प्रभाव नहीं वह तो शुद्ध ही है शुद्ध होना उसका स्वभाव है इसे ठीक से समझ ले कुछ चीजें हैं जो शुद्ध हो सकती हैं अशुद्ध हो सकती है उनका स्वभाव नहीं है आप पानी को गंदा कर सकते हैं शुद्ध कर सकते हैं शुद्ध होना उसका स्वभाव नहीं भी हो सकता अशुद्ध भी हो सकता उसमें परिवर्तन संभव है प्रकाश को आप गंदा नहीं कर सकते शुद्ध होना उसका स्वभाव है अशुद्ध होने का कोई उपाय नहीं है अशुद्ध आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती शुद्ध होना आत्मा का स्वभाव है शुद्ध ही आत्मा है तो एक तो ये बात ख्याल में ले लो की आपने कुछ भी किया हो कुछ भी हुआ हो आत्मा अशुद्ध नहीं हो गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी करते चले जाएं। इसका मतलब ऐसा लिया गया है इसलिए हमारे इस देश में जहा की आत्मा की इतनी चर्चा है आदमी इतना गंदा है उन देशों से भी ज्यादा गंदा है जिन देशों में आत्मा की इतनी चर्चा नहीं उन देशों से भी ज्यादा गंदा है जहां की आत्मा का कोई विश्वास ही नहीं अजीब बात मालूम पड़ती और जो पश्चिम के लोग भारत की किताबों से प्रभावित होकर भारत आते हैं तो भारत का आदमी उनके सारे प्रभाव को पहुंच डालता है वहां से आते हैं सोच के ऋषि मुनिम के देश में जा रहे हैं और यहाँ से लौटते है सारी आशा खोख क्यूंकि तो यहां जिस आदमी से मिलना होता है उसका ऋषि लेना देना नहीं यहाँ जो आदमी है ये इतना अपवित्र कैसे हो गया है इतना क्षुद्र इतना अशुद्ध क्या है इसका कारण इसका कारण ये महान सूत्र ये हैरानी की बात लगी थी कि मैं खता हूँ इसका कारण ये महान सूत्र।, सूत्र नहीं हमारे हाथों में तो कुछ भी पड़ जाए हम उसमें से जो गलत है वो निकाल लेंगे इस मूल को इस बात का सूत्र बुद्ध ने दिया महावीर ने दिया कृष्ण ने दिया कि तुम निष्कलुष हो तुम पवित्र और शुद्ध होना तुम्हारा आत्यंतिक स्वभाव है कोई उपाय नहीं तुम्हारे अशुद्ध होने का हमने कहा तब बिल्कुल ठीक ये कहा था इसलिए की तुम आशा से भरो ये कहा था इसलिए कि तुम इस आशा की किरण को पकड़ के उस शुद्ध स्वभाव की यात्रा करो हमने कहा तो बिल्कुल ठीक है अगर स्वभाव शुद्ध ही है तो फिर पाप करने में हर्च क्या इसे हमने कोई जान के ऐसा सोचा हो ऐसा नहीं है ये हमारे अचेतन मन ने गृह किया हम पाप करने में सरल हो गए जब अशुद्ध होते ही नहीं है तो फिर अशुद्धि का डर क्या रखना और जब शुद्ध है ही तो फिर ये पाप करने की सुविधा मिली है ये क्यों कौन ये अचेतन में बैठ गई बात तो ये मुल्क आत्मा का परम ज्ञान लेके भी मनुष्य के दृष्टि से बहुत हीन और दीन हो गए इस सूत्र का ये मतलब आप मतलब लेना कि आप शुद्ध हैं ही इसलिए बात समाप्त हो गई इस सूत्र मतलब लेना कि आपके भीतर जो अज्ञात किरण है जो कि आप नहीं हो आप तो तो जो हो वो है ही आप तो गंदी तलैया हो और उस किरण का आपको कोई भी पता नहीं है जिसकी इस सूत्र में चर्चा है ऊपर सिद्ध जिसका गीत गाते हैं गीता जिसका गुणगान करती है वो आत्मा की किरण आप अभी नहीं हो आप हो सकते हो लेकिन होने की एक शर्त यह है कि ये गंदी तलिया से आपका तादात्म छूटे अगर ये गंदी तलिया बढ़ती चली जाती है तो तादात्म का छूटना मुश्किल हो और बढ़ता चला जाता अगर इसे मैं ऐसा कहूँ कि आप जैसे हो गंदे ही हो आप जैसे हो सकते हो और जो आपकी आतंक नियति है वो सदा शुद्ध है तो ठीक होगा तब हम दो बिंदु मिल जाएंगे जैसा मैं हो वो गंदा हूं लेकिन जैसा मेरी नियति है मेरी गहरी मेरी अत्यंत गहरी प्रकृति है, वो अशुद्ध नहीं है तो जो मैं अभी दिखाई पड़ रहा हूँ उसे मुझे छोड़ना है और जो अभी मैं और दिखाई नहीं पड़ रहा हूँ उसे मुझे पाना है नहीं तो ऐसा हुआ साधु संन्यासी ज्ञानी समझाते रहते चोर पापी बेईमान कालाबाजारी बजारी वो सब बैठ के सुनते और मन में कहते कि बिल्कुल ठीक है महाराज कहा शुद्ध आत्मा बिल्कुल शुद्ध मैं एक सन्यासी को जानता हूँ जो भारत में थोड़े से कुछ महाज्ञानी हुए उनमें एक हुए कुंद कुंद उन कुंड के शास्त्रों पर प्रवचन करते हैं एक सन्यासी है। उनका प्रवचन सुनने जो लोग इकट्ठे होते हैं उनके चेहरे ही बता सकते हैं कि ये इनका कुंद कुंड से कोई लेना देना नहीं सब चोरों की जमात अच्छे चोरों की क्योंकि बुरे चोर तो जेलों में पड़े उनको तो अवसर नहीं अच्छे चोरों की जमात इकट्ठी हो जाती है। वो काफी दान दक्षिणा करते हैं मंदिर बनाते हैं आश्रम खुलवाते हैं तीर्थ यात्रा होती है मुझसे उनका एक भक्त पूछ रहा था कि इतने धनपति सब क्यों यहाँ कुंद, कुंद कुंद को सुनने आते हैं कुंभ कुंडा क्या रस हो सकता है तो मैंने उनको कहा कुंभ कुंड में एक ही है क्योंकि कुंद कुंद की घोषणा है कि तुम सदा शुद्ध हो तुम असुधो ही नहीं सकते हो के सुन के बे अस्वस्थ होते बिल्कुल ठीक तो सौ रुपए की चोरी करते हैं उसमें से दस रुपया दान पुण्य भी करते हैं कि कुंद कुंद, ठीक कु तुमने तुम्हारी वाणी से हम आश्वस्त हुए ना परेशान हुए जाते? चिंता में पड़ते थे झेलते थे, मन में होती थी, तो में सब सब डाली, वो जो सौ की चोरी की की है, उसमें दान दान कर देते हैं, और दस करके फिर चोरी करने के लिए तैयार हो जाते क्योंकि अब कोई डर भी ना रहा अब कोई चिंता नहीं है कुंध पर भरोसा पक्का और कुंद ठीक कहते हैं और ये चोर बिल्कुल गलत समझ लेते हैं। पर कठिनाई है कुंद कुंद कुछ भी करें इससे क्या होता है वो जो समझने वाला आदमी है वो क्या समझेगा अंतिम परिणाम तो उससे होने वाला है ये सूत्र इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सावधान पूर्वक समझना है इसका ये मतलब नहीं है कि आप ठीक है बिल्कुल आप तो बिल्कुल गलत है और जो ठीक है आपके भीतर उसका तो आपको कोई पता ही नहीं इसलिए उसको मैं कहूँ कि आप है तो ठीक ना ऐसा उचित होगा कहना कि आप जब बिल्कुल मिट जाएंगे तभी आपको उसका पता चलेगा जो सदा शुद्ध है।, है जब गंदी है, है, हो जाएगी, तब वो सुध हो वो होगी। लेकिन गंदी से जो तलैया वो तो खो खोई गई है ही रह तलैया वही प्रकाश रेखा तेरा जीवन गुरु और तेरी सच्ची आत्मा और गुरु की तलाश करता है आत्माते बाहर खोजता है क्योंकि हम खोजते ही बाहर कुछ भी खोजना हो तो बाहर खोजते धन खोजना हो तो बाहर खोजते धर्म खोजना हो तो बाहर खोजते गुरु भी खोजना हो तो बाहर खोजते हैं। खोज हमारी बाहर ही हमारी बाहर है आंखें हमारी बाहर दौड़ती हाथ हमारे बाहर फैलते पैर बाहर भागते भीतर का हमें कुछ पता नहीं गुरु को भी हम बाहर खोजते कोई उपाय भी नहीं तो कि भीतर का भी कौन हमें कहे और गुरु भीतर है ये जीवन की जो किरण है यही तेरा जीवन यही तेरा गुरु क्यूँकि तो इस किरण का तुझे पता चल जाए तो रास्ता मिल गया है इसी किरण के रास्ते पर तू चलता जा तो तू महासूर्य तक पहुंच जाएगा इस किरण का स्मरण आ जाए तो हम सूर्य के हो गए यह जीवन किरण तेरी गुरु तेरी सच्ची आत्मा लेकिन गुरु को हमें बाहर खोजना पड़ता है तो क्योंकि हम सभी कुछ बाहरी खोजते है जीवन की जटिलताओं में एक जटिलता ये भी है कि गुरु भीतर है और हमें बाहर खोजना पड़ता है। इसका क्या अर्थ हुआ इसका यह भी अर्थ हो सकता है फिर गुरु ना खोजा जाए तो फिर गुरु की कोई जरूरत नहीं एक सवाल पूछा है कृष्ण मूर्ति कहते हैं गुरु की कोई जरूरत नहीं लेकिन अगर कृष्ण मूर्ति की यह बात मान ली तो कृष्ण मूर्ति तो कम से कम गुरु हो ही कहते हैं तुम नहीं कहते हो कृष्ण मूर्ति को तुम मान लो तो और गुरु होने में होता क्या है बचता क्या है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं हम किसी को गुरु नहीं बना सकते क्योंकि हम तो कृष्ण मूर्ति को मानते तो गुरु तो बना लिया, गुरु बनाने का और अर्थ क्या होता है किसी को माना क्योंकि अपने तो भरोसा नहीं है इसलिए किसी का सहारा लिया इतने भी गुरु का अर्थ होता है जिस दिन अपना भी भरोसा आ जाता है उस दिन तो गुरु की कोई जरूरत नहीं रह जाती लेकिन अभी वो भरोसा नहीं है तो फिर बाहर गुरु की खोज का क्या अर्थ एक तो ये बात है जो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि गुरु की कोई जरूरत नहीं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं क्योंकि जीवन गुरु भीतर लेकिन वो भी लोगों को समझा रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं इस अर्थ में गुरु हो जाते हैं शिक्षक हो जाते और वे कितना ही कहे कि मैं कोई शिक्षा नहीं देता फिर क्या देते और वे कितना ही कहे कि मुझसे कुछ ग्रहण मत कर लेना लेकिन वो जो सुनने आते हैं वो ग्रहण करके जाते हैं वो जो सुनने आया है ग्रहण करने ही आया है वो सिर्फ है इसीलिए आया है। उसे उसे गुरु की तलाश है, है वो चाहता है कि कोई उसे बता दे रास्ता जो उसे पता नहीं है, है और ये सच है गहरे अर्थों में कि गुरु भीतर है, कोई दूसरा क्या रास्ता रास्ता बताएगा, उसी से मिलेगा लेकिन आदमी क्या करे वो कहा जाए उसे खुद नहीं मिल रहा है ये साफ है खुद मिलता होता तो कभी का मिल गया होता आज ही व्यक्ति ने मुझे आके कहा अनेक ज्ञानी कहते हैं कि गुरु की कोई जरूरत नहीं हो गुरु भीतर है तो फिर हम क्यों किसी को गुरु माने तो मैंने उनको कहा कि अब तक बिना गुरु के तुम रहे हो मिल गया अगर मिल गया तो बात खत्म हो गई और नहीं मिला बिना गुरु के तो तुम क्या करोगे क्या मिलना होता मिल गया होता अब तुम करोगे क्या और तुम तो मेरे पास क्यों आए हो आदमी की उलझन बड़ी है वो आदमी मुझसे कहने लगे मैं इसलिए आया हम यही पूछने आपसे कि मेरा ये मानना ठीक तो है ना कि बिना गुरु के चल जाए तो अगर मैं गुरु में बनाऊँ तो कोई अड़चन तो नहीं आएगी गुरु बनाना हो तो किसी से पूछ जाना पड़ता न बनाना हो तो भी किसी से पूछना जाना पड़ता है गुरु से बचने का उपाय नहीं देखता कोई गुरु के पक्ष में है तो उसके सिर से बन जाते हैं लोग कोई गुरु के विपक्ष में है तो उसके शिष्य बन जाते हैं लोग जो गुरु के पक्ष में है वो समझाता है गुरु दिन ज्ञान नहीं होगा वो भी समझाता है जो गुरु के विपक्ष में वो कहता है गुरु भरमत बनाना नहीं तो ज्ञान नहीं होगा वो भी समझाता है मेरी दृष्टि है कि आप गुरु से बच नहीं सकते भीतर का गुरु है उसका आपको पता नहीं आपको बाहर गुरु पकड़ना पड़ेगा खोजना पड़ेगा लेकिन बाहर का गुरु गुरु सिर्फ एक काम कर सकता है, वो गुरु नहीं हो सकता लेकिन बाहर के गुरु के निकट रह के शांत होकर उसकी समित्धि में उसकी मौजूदगी में उसके उठने बैठने में उसकी वाणी में उसके मौन में उसकी आंखों में उसके हाथों में उसके जीवन की जो धारा बह रही है आपके पास उसमें किसी दिन को उसकी प्रतिध्वनि मिल सकती है जो आपके भीतर झलक क्योंकि गुरु का अर्थ ही है वो व्यक्ति जिसने अपने भीतर के गुरु को पा लिया और कोई अर्थ नहीं जिसने जीवन गुरु को पा लिया वो व्यक्ति गुरु हो गया वो अपना तो गुरु हो ही गया लेकिन अब वो आपके लिए भी झलक का काम बन सकता है दर्पण बन सकता है उसमें कोई किरण आपको भी चोट कर सकती है उसके वीणा के स्वर नाचने लगे उनकी नाच की धुन आपके भीतर भी प्रवेश कर जाए तो आपकी वीणा भी झमक हो सकती है वीणा वादक कहते हैं कि अगर एक शांत कमरे में एक वीणा रखी जाए शांत मौने कोने में और दूसरे कोने में आहिस्ता से दूसरी वीणा के स्वर झंकृत किए जाएं और फिर झंकार बढ़ाती जाए जाए तो एक घड़ी आती है कि वो जो शांत रखी मौन वीणा है उसके तार कंपित होने लगते हैं ये जो झंकार कमरों में गूंजती है ये झंकार उस वीणा को भी पकड़ लेती है उसके तार भी आहिस्ता से कपड़ने लगते ऐसा ही कंपन गुरु के पास आपके भीतर के गुरु में हो जाता इसलिए गुरु के प्रति समर्पण का इतना मूल्य क्योंकि समर्पण ना हो तो आप अकड़े खड़े हैं वीणा के तार ढीले छोड़ ही नहीं रहे कि वो तप सके समर्पण हो तो ये कंपन हो सकता है समर्पण हो तो आप खुल गए आपका झरोखा खुला और समान समान को आंदोलित करता है समान समान को प्रभावित करता है समान से समान गतिमान हो जाता है अगर बाहर कोई गुरु है वो आपका गुरु नहीं है असल में आपका गुरु आपके भीतर छिपा है लेकिन वो जो भीतर छिपा है उसमें कोई प्रतिध्वनि तो हो कोई हलन चलन हो कोई चोट पड़े कोई झंकार हो ये बाहर का गुरु अपने अस्तित्व से अपने होने के ढंग से ही आपके भीतर के गुरु के लिए पुकार आवाहन बन जाता है एक चुंबक बन जाता है। और फिर आपको पहचान भी इसके पास आने शुरू हो जाती कि अगर किसी दिन भीतर का गुरु मिलेगा तो कैसा होगा दिव्यकन निरंतर एक कहानी कहा करते थे कि मादा सिनी छलांग लगाती थी एक पहाड़ से गर्बनी थी और छलांग लगाते हुए बड़ा कर लिया और उसके बच्चे ने सदा यही जाना सिंह के बच्चे ने की वो भेड़े और कोई जानने का उपाय भी ना था क्यूँकी जिनके पास हम होते है हम जानते है की हम उन जैसे थी, दूर पिलाने वाली भेड़ थी संगी थे। सिंह को पता साथ कैसे चले कि मैं वो जैसी आवाज़ करना जैसा भागता था थोड़ी बेचैनी तो उसे होती थी क्योंकि वो भेड़ों से बहुत बड़ा हो गया लेकिन तब यही समझा गया कि थोड़ी एबनॉर्मल असाधारण भेड़ है भी उसको भेड़ ही समझते थे क्योंकि उन्हीं जैसी आवाज करता उन्हीं के साथ बड़ा हुआ उन्हीं के साथ खेला कूदा सिंह जैसा कोई लक्षण उन्होंने उसको दिखाई भी नहीं पड़ा ना हमला करता था ना काटता था ना खाता था भेड़ जो खाती थी वही खाता था भेड़ जो बोलती थी वही बोलता था भेड़ होना उसका जीवन था थोड़ा एबनॉर्मल था थोड़ा असाधारण था थोड़ी लंबाई ज्यादा थी शरीर जरा बड़ा था रंग रूप थोड़ा भिन्न था तो असाधारण बच्चे तो सभी जातियों में पैदा हो जाते हैं भेड़ों में भी हो जाते असाधारण होने की वजह से उससे थोड़ी परेशानी भी होती थी वो अपने को दिनहीन भी समझता था आप भी उधर पांच फीट लंबे लोगों में दस फीट के हो जाए तो आप कमर झुका के और डरे डरे चलेंगे तो क्या आप बीमार मैं जिस विश्वविद्यालय में था मेरे प्रोफेसर को बीमारी हो गई थी सारे लोग कहते थे बीमारी वो भी बेचारे कहते थे बीमारी हुई और फीट होते जा रहे थे धीरे धीरे लंबे होते जा रहे बड़े परेशान रहते थे सो नहीं सकते थे चिंता इलाज मैंने को पूछा की तुम्हें तकलीफ क्या है तकलीफ और कुछ नहीं होगी लंबा होता तकलीफ इसमें क्या तकलीफ कोई तकलीफ है तुम्हें कोई, कोई पीड़ा परेशानी कोई दिक्कत तुम्हें हो रही जिससे जिसका तुम इलाज करवा लो फिर बस ये बड़ा होते जान क्यूँकी जो देखता है वो मुझे चौक कर देखता है पत्नी क्या हो रहा है कहीं लोग पूछते है क्या ये तुम्हारे पति झुक के चलते थे बिल्कुल कि नीचे हो हालत तो की रही होगी, बड़ा परेशान था बेचैन था, और एक एक दिन और और उस पर हमला कर दिया, भेड़ो के बीच में ये सिंह घसर पसर भागा वो जो दूसरा सिंह था वो देख के चमत्कृत हो गया ऐसा बहस उसने कभी नहीं देखा था की हो क्या रहा एक सिंह और भेड़ों के बीच में भाग रहा और भेड़ो उस पर गाग रही है कोई परेशान भी नहीं और ये क्यों भाग रहा है और भेड़े इसके साथ इतना तालमेल कैसे बनाएंगे उस सिंह भेड़ों की मारने की बात तो भूल गया भूख की तो भूल गया वो बांगा बामुस्कुल उस सिंह को पकड़ पाया भेड़ होती तो पकड़ना आसान भी होता वो तो सिंह तो भागता तो सिंह की तरह था बामुस्किल पकड़ पाया जवान था और ये बूढ़ा था सर पकड़ लिया तो मिलने लगा रोने लगा हाथ जोड़ने लगा कि क्षमा कर दो माफ कर दो अब कभी तुम्हारे रास्ते में ना आऊंगा मुझे कहा थोड़ी ऊंचाई मेरी चाता रंग जैसा होना चाहिए वैसा नहीं पढ़ू मैं भेड़ वो सिंह से पकड़ के नदी के किनारे ले गया वो रोता चीखता की मुझे जाने दो मेरे पीछे पिछड़ गया उसको हो रही कि मारा गया कि मारा अब मेरी मौत करीब है लेकिन वो बुरा तरह ले गया नदी के किनारे और कहा पागल नदी में अपने चेहरे को उस बड़े बड़े डरते डरते पानी में झांक करके कहा क्षण भर में सब बदल गया क्षण भर में सिंह की, की गर्जना अपना चेहरा नीचे गर्जना निकल गई, जो कभी उसने जानी न थी उसके भीतर छिपी सिंह की गर्जना एक में वो सिंह था सिर्फ भ्रांति टूट गई गुरु का इतना ही अर्थ है कि वो पकड़ के आपको किसी पानी में दिखा दे कि आप जाओ या खुद पानी बन जाए और आपको दिखा दे आप क्या हो एक झलक आपको अपनी मिल जाए आपको अपना गुरु मिल गया सूत्र कहता है कि वो क्यों वो प्रकाश की रेखा ही तेरा जीवन गुरु तेरी सच्ची आत्मा है दृष्टा और मुख चिंतक और तेरी मुन्न आत्मा का शिकार आत्मा केवल भूल करने वाले शरीर में आहत होती है इन दोनों पर नियंत्रण और स्वामित्व कायम कर और तू निकट आते हुए संतुलन के द्वार के भीतर जाने में सुरक्षित और तेरी निम्न आत्मा का शिकार आत्मा केवल भूल करने वाले शरीर में आहत होती है और तूने जितनी भूलें किए और तूने जितने पाप किए हैं उन सब की छाया और प्रतिबिंब और चिन्ह तेरे शरीर में ही झूठते हैं तुझ उनके पीला का उनके फल का भोग भी तेरे शरीर में ही होता है तुझ में इसलिए भाजपा पीड़ित होगा और ये पीड़ा काफी वास्तविक है इसलिए कहने से कुछ अर्थ नहीं है कि वो झूठ है वो जो सिंह भाज रहा था भेड़ों के बीच में क्या उसका डर कुछ कम था क्या उसकी छाती कुछ कम घबरा रही हो और अगर वास्ती जाता तो हार्ट तक उसको आता जैसा की किसी भी बेड़ को आ सकता था ये सब वास्तविक है इतना कह देने से कि भ्रांति कुछ हल नहीं होता होगी भ्रांति। लेकिन जब भ्रांति चलती है तब तो वास्तविक है और तब तो उसकी पीड़ा उतनी ही सच्ची है जितनी वास्तविक पीड़ा हो। कौन सी पीड़ा हो रही होगी सिंह वो सिंह और बेड़ माने हुए इसलिए दुख पा रहा है वो दुख कहाँ छिपा है उसकी धारणा में उसके तादाद आपने जितने पाप किए हैं जितनी भूलें की हैं जितनी बुलाइया की हैं है, वो सब आपने नहीं छिपी है आपकी भ्रांति में छिपी है और आपकी भ्रांति है कि मैं शरीर हूं सारी छाप शरीर पर पड़ती है और उस सारी छाप का फल शरीर को भोगना पड़ता है और शरीर के साथ मेरा तादाद में इसलिए मैं भी भोगता हुआ प्रतीत होता हूँ वो प्रति है लेकिन दुख तो पूरा है इसको कोई नहीं पड़ता मनस्वित कहते हैं कि उनके पास लोग आते हैं अगर उनसे कहा जाए कि तुम्हें मानसिक बीमारी है। तो पुराने दिनों में आज से सौ वर्ष पहले फ्रायत के पहले तो डॉक्टर कोई मन का डॉक्टर तो होता नहीं था शरीर के डॉक्टर थे शरीर का डॉक्टर इतने कह देता था ये कोई बीमारी नहीं जांच कर लेता शरीर की और आप कहते कि मेरे तो सिर में दर्द होते चला जाता है और सिर में कोई दर्द ना हो वस्तुतः तो चिकित्सक इतने कर सकता था कि आपको भ्रांति है आपको ख्याल है कि दर्द है दर्द है नहीं इसलिए कोई इलाज हो नहीं सकता आप भ्रांति छोड़ दो लेकिन भ्रांति को कैसे छोड़ दे और जिसको दर्द हो रहा है आपके कहने से भ्रांति है क्या हो जाती दर्द तो हो रहा और दर्द उतना ही है जितना कोई वास्तविक दर्द हो के बाद मनस्विदों ने ये बात बंद कर दी के है। ये आया कि है है है आया भी तो तो दर्द जब देती तो देती उतना ही जितना कोई सकते थे। इसलिए ये कहने से कोई हल नहीं इस भ्रांति को मिटाने का उपाय करना जरूरी है क्या होगा उपाय जब तक हमारी ये की भाव दशा बनी है कि मैं शरीर हूँ तब तक हम क्या करें कैसे खोजें ये क्या उपाय करें कि हमें दिखाई पड़ने लगे दो तीन बातें उपयोगी है पहली नियंत्रण स्वामित्व कायम कर हमारा अपने पर कोई नियंत्रण ही नहीं है कोई मालिकित नहीं कोई स्वामित्व नहीं और स्वामित्व न हो तो शरीर ही हमें चलाता है हम सोचते भला कि हम शरीर को चला रहे हैं, लेकिन शरीर ही हमें चलाता है और ये बड़े मजे का मामला है आप सदा यही सोचते हो कि आप मालिक हैं और आप सब चला रहे हैं आप एक चौबीस घंटे की डायरी लिखे कि आपने शरीर को चलाया कि शरीर ने आपको चलाया तो आपको पता चलेगा कि शरीर ने आपको चलाया और आप शरीर को जरा भी, भी नहीं चला सके तो जो शरीर आपको चलाता रहे तो फिर बहुत कठिन है भ्रांति से जागना क्योंकि तो जिसमें भ्रांति है वो आपका मालिक बना उसको कैसे आप हटाइएगा तो पहले तो उसकी मालिकियत अलग करे फिर उसका तादाद टूट सकता है तो नियंत्रण करे समस्त तपस्या की प्रक्रिया अपने को सताने की प्रक्रियाएं नहीं सिर्फ नियंत्रण करने की प्रक्रियाएं प्रक्रिया है। पेट में भूख लगी है और आपने कहा कि ठीक है भूख लगी है शरीर मुझे पता चल गया लेकिन आज मैंने भोजन ना करने का निर्णय किया पुरानी आदत है शरीर इतने आसानी से चुप नहीं हो जाएगा और पहले कई दफा आपने चुप करना चाह वो चुप नहीं हुआ उसने ज्यादा शोरगुल मचाया फिर आपने भोजन कर लिए तो वो जानता है की थोड़ा शोरगुल मचाओ आपके छोटे छोटे बच्चे जानते हैं तो शरीर तो बहुत पुराना अनुभवी छोटा बच्चा बाप से कहता है कि आज खिलौना लाना बाप कहता है कि नहीं ला सकते। छोटा बच्चा जानता है कि बाप की हिम्मत कितनी तीन दफे ज्यादा ज्यादा कहेगा कि नहीं ला सकते चौथी दफे झुकेगा वो शोरगुल मचाना शुरू कर देता पैर पटकता है घूमता फानता है वो जानता है की कि कितनी सीमा है बाप थोड़ा झुकता है जब ज्यादा उपद्रा मचाने लगता है वो कहता एक दो चार को बिल्कुल तो हाँ, वो बिल्कुल रुक सकते पकड़ लिया जानता है थो थोड़ा और दबाने की जरूरत है और ये राजी होंगे और ये कई दफा हो चुका है और फिर भी बाप की ना समझिए फिर भी वो पहले ना कहता फिर तीन दफा में हारता है इससे उसकी सब प्रतिष्ठा भी जाती है इससे तो पहली दफा हाथ भर देना बेहतर तो तो ने कहा है कि सिर्फ उन्हीं बातों में ना करना बच्चों को जिनमें तुम ना कायम रख सको अन्यथा तुम बच्चों को नष्ट कर रहे हो अगर तुमको पहले से ही पता हो कि नुम कायम न रख सकोगे और ये बच्चा जीत जाएगा और तुम हाँ भरवा लेगा तो बेहतर है तुम पहली दफा हाँ भर देना उसमें तुम मालिक तो रहोगे और ऐसी बातों के लिए बच्चों को कहना जो तुम करवा सको जिससे बच्चा रो रहा है और आप उससे कहते हैं चुप हो जाए अगर वो नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे <laughs> और बच्चे पता चल गया कि तुम कैसे चुप हो जाओ वो नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर सकते उसको आपकी नपुंसकता पता चल गई फैज ने कहा कि बच्चे को ऐसी बात मत कहना जो तुम न करवा सको बच्चे से कहना कमरे के बाहर निकल जाए अगर निकले तो उसको उठा के बाहर रखा जा सकता है दरवाजा बंद किया जा सकता है लेकिन उसमें कहो की मत रहो क्या करेंगे आप जो करेंगे उसमें और ज्यादा रो सकता है और एक बार उसको ऐसा पता चल जाए कि कुछ चीजें हैं जो आप कहते हो और करवा नहीं सकते तो मालिक वो हो रहा है आप धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे ही समझ लेते हैं तो शरीर तो बहुत प्राचीन है हजारों बार शरीर में आप रहे शरीर की निश्चित प्रक्रिया हो गई आपको भूख लगी तो शरीर शोरगुल मचाएगा कि अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए तपश्चर्या का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं है तपश्चर्या का अर्थ सिर्फ नियंत्रण बदलना है शरीर मालिक नहीं मालिक में हूं भूख लगी है वो मुझे पता चल गया आप तुम चुप और मुझे भूख आज नहीं भरनी है पूरी नहीं करनी आज मुझे भूखा रहना है फिर इस बात पर टिकना थोड़े ही दिन के प्रयोग में आप पाएंगे कि आपके कहते ही कि आज भोजन नहीं करना शरीर चुप हो जाएगा लेकिन शुरू में नहीं होगा ये। शुरू में तो वो बहुत उपाय करेगा मन में न मालूम कितनी तरह के विचार पैदा करेगा न कितनी जगह के निमंत्रण आ जाएंगे न कितनी जगह राजभोज होने लगेगा न सारे रास्ते पर गुजरेंगे तो सब दुकाने खो जाएंगे सिर्फ होटल दिखाई पड़ने लगेंगे उस सब उपाय करेगा अपनी तरफ से सारी चेष्टा करेगा क्योंकि उसकी पुरानी प्रतिष्ठा है और उस प्रतिष्ठा को आप हटाए डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप टिके रहे और आपने साहस का उपयोग किया तो आज नहीं कल शरीर समझ जाएगा कि मालकित खो गई और वो आपका अनुगमन करने लगेगा तब एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है जो की वही लोग जानते हैं जो शरीर की मालकियत कर लेते हैं तब आपके कहते ही शरीर चुप हो जाता है कहते ही आपने कहा कि आज भोजन नहीं तो शरीर चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है इस आदमी से भोजन अब मिलने का कोई उपाय नहीं रहता शरीर की अपनी समझ है और शरीर बड़ा समझदारी अंतर है और आपका रग रग रेसा रेसा वो पहचानता है कि आप किस तरह के आदमी आपका शरीर है चारों तरफ आपके घिरा सब तरह से आपसे परिचित है कौन आपसे इतना ज्यादा परिचित है जितना आपका शरीर वो इंच इंच रत्ती, रत्ती जानता है कि क्या तरकीब से आप झुकते वो सारा उपाय करता है शरीर की भी पॉलिटिक्स है आपके साथ उसकी भी राजनीति है और वहां भी द्वंद्व और संघर्ष है इस द्वंद्व और संघर्ष को तोड़ना पहली जरूरत है तभी तादाद टूट सके दूसरे तट को जाने वाले और साहसी यात्री प्रसन्न रहे कामदेवों की काना फूसी पर काम कान मत दे और अनंत आकाश में जो लुभाने वाली शक्तियां हैं जो दुष्ट भाव वाली आत्माएं हैं जो द्वेषी लहमयी है उनसे दूर ही रहे पहली बात शरीर को मालकित से उतारें इसका मतलब ही नहीं कि शरीर के दुश्मन पहुंचाए और उसको नष्ट कर डाले तो मतलब यह है कि उसे जहां वो होना चाहिए सेवक वहां उसे बिठा वो वही योग है और वहां उसकी बड़ी उपयोगिता है और एक बार आप उसके मालिक हो जाएं तो शरीर से आप वीर काम ले सकते हैं जिनके बिना आत्मा की कोई यात्रा नहीं हो सकती शरीर से अद्भुत यंत्र अभी तक जगत में मनुष्य के शरीर जैसा अद्भुत यंत्र कोई भी नहीं है। बहुत बहुत विराट, सब उस थे। और उस थे सब उसमें उसमें और अनंत शक्तियां जो तो आपके जीवन में अनंत द्वार खुल जाते हैं आप स्वयं एक छोटे मोटे विश्व है लेकिन वो मालिक हो शरीर तो आप सिर्फ और हालत ऐसी है जैसे बैलगाड़ी आगे हो बैल पीछे बंधे कहीं कोई जाना नहीं होता बहुत तरफ तरफते चिल्लाते कि कहीं जाना जरूरी है यात्रा करनी जरूरी है मंजिल पहुंचना चाहिए आगे बधी धक्का मुक्की में गाड़ी उल्टे टूटती है बैल परेशान होते है कहीं कोई यात्रा नहीं होती आत्मा पीछे बंधी है शरीर के तो यात्रा नहीं हो सकती आत्मा आगे होना चाहिए शरीर पीछे होना चाहिए तो फिर बड़ी यात्रा हो सकती है और शरीर अद्भुत वाहन है उसका उपयोग किया जा सकता दूसरी बात ख्याल रखनी जरूरी है कि इस नियंत्रण के प्रयोग में उदासी न पकड़ ले चित्त प्रसन्न रहे क्योंकि शरीर की जो सबसे गहरी तरकीब है वो आपको उदास करके पराजित करने की अगर आप भूखे हैं और उपवास किया है तो आपका मन उदास हो जाए अगर उपवास आदमी उदास है तो समझना कि उपवास व्यर्थ हो गए इससे बेहतर था वो भोजन कर लेता और प्रसन्न रहता अगर उपवास आदमी उदास है तो समझना बात व्यर्थ हो गई बात खत्म हो गई क्योंकि उदासी शरीर की तरकीब है आपसे बदला लेने की और शरीर आपको ठका डालेगा और उदासी कितने दिन तक झेलिएगा इसलिए जब शरीर पर नियंत्रण करना हो तो दूसरा सूत्र ख्याल रखना कि शरीर उदासी की लहर बेचेगा शरीर सब तरफ से आपको उदास करने की कोशिश करेगा आप उदास मत होना आप प्रसन्न रहना अगर आप प्रसन्नता कायम रख सके तो अद्भुत अनुभव होते हैं जैसे आपको पता नहीं है इसलिए बड़ी अड़चने होती है शरीर के, के भीतर शक्ति के तीन तल हैं एक तर तो रोजमर्रा काम के लिए वो छोटा सा है रोज जो आपके काम करने पड़ते हैं उतना बैठना चलना दफ्तर जाना उस सबके काम के लिए एक छोटा सा स्रोत आपके शरीर के ऊपर है ये जल्दी थक जाता है चुक जाता है क्योंकि इसकी पूंजी बहुत कम है समझे ऐसा कि आप दिन भर के थके मारने लौटे और आप कहते हैं की बिल्कुल पड़ जाऊं और सो जाऊं अब एक शब्द भी बोलने की इच्छा नहीं है हाथ भी हिलाने की इच्छा नहीं बस सो जाना चाहता हूँ तभी अचानक घर में आग लग जाए आपकी सब उदासी खो जाती थकान खो जाती आप एकदम सचेष्ट हो जाते शक्ति का स्रोत दौड़ पड़ता ये शक्ति कहाँ से आई ये आप में नहीं थी अभी तक ये दूसरा स्रोत है शरीर का इमरजेंसी तात्कालिक जरूरत जब आ जाए तो शरीर में नया स्रोत काम शुरू कर देता शक्ति दौड़ जाती अब आप रात भर आग बुझाने में लग सकते हैं और थकान नहीं आएगी इससे भी गहरा एक स्रोत है जो अनंत स्रोत है वो तभी उपलब्ध होता है जब ये दोनों स्रोत चुक जाते हैं और आप डरते नहीं और प्रसन्नतापूर्वक और भी आगे श्रम करते चले जाते तब एक घड़ी आती है कि तीसरा स्रोत टूटता है जो कि कॉस्मिक है जो कि जागतिक है आपका नहीं है कहना चाहिए कि आपके नीचे छिपा हुआ जो चैतन्य का सागर है उसका है। जिस दिन वो टूट पड़ता है उस दिन फिर चुकने का कोई उपाय नहीं उस दिन आप जीवन शाश्वत के मालिक हो गए इधर मैं देखता हूँ ध्यान में लोग आते है तो वो मुझे कहते है कि थक जाता है शरीर उनसे कहता हूँ फिक्र मत करो तुम चले जाओ चलते जाओ एक ही ख्याल रखना की प्रसन्नता से उदासी से नहीं जल्दी ही दूसरी परत टूट जाएगी और जल्दी ही टूट जाती है। और जब दूसरी परत टूट जाती है, तब वो ध्यान के बाद थकान अनुभव नहीं करते ताजगी अनुभव करते जब ये दूसरी परत भी थका डालेंगे आप तब एक और तीसरी परत टूटेगी उसके बाद आपके पास शाश्वत ऊर्जा है उसके बाद अनंत जीवन आपका है उसके बाद आप वहां आ गए जहां कोई चीज कभी नहीं चुकती प्रसन्नता का सहारा लेकर चलेंगे तो ही इतने गहरे उतर पाएंगे उदास हो गए तो आप वापस लौट जाएंगे इसलिए बहुत गहरे में आप इसको पकड़ ले के धर्म की साधना आपका आह्लाद हो आनंद हो आनंद अंत में नहीं पहले चरण पर भी हो आखिर में मिलेगा ऐसा नहीं आज भी वो उत्सव पूर्वक नाचते गाते प्रसन्न उस तरह बने, तो शरीर को आप जीत लेंगे क्योंकि शरीर की जो बुनियादी तरकीब है उसके विपरीत आपने एंटीडोट, विपरीत औषधि तैयार कर ली शरीर उदास करके आपको पराजित कर देगा प्रसन्न रह के आप शरीर के मालिक हो सकते हैं। सूत्र कहता है दूसरे तट को जाने वाले साहसी यात्री प्रसन्न बड़े मजे का सूत्र और दूसरी ही पंक्ति में जो बात आती है आप सोच भी नहीं सकेंगे कि बड़ी उल्टी ठीक इसके बाद कि ओ साहसी यात्री प्रसन्न रहे कामदेव की काना फुसी पर कान मत दे अक्सर तो ऐसा होता नहीं वो लोग प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं जो कामदेव की काना फुसी पर कान देते हैं कामदेव से जो बच्चे उनकी हालत देखें वो प्रसन्न नहीं दिखाई पड़ते जाए जैन साधुओं को देखें तो मरने के पहले मर गए कोई प्रसन्नता नहीं इनको क्या रोग लग गया है ये कांधेव से लड़ रहे मनस्वित करते हैं कि जिसकी कामवासना प्रगट होकर खुलकर बहती है वो प्रसन्न रहता है।, जिसकी है क्योंकि उसकी काम वासना अभी उभार पर है बुरा आदमी उदास हो जाता है क्योंकि काम वासना का ज्वार उतर गया बच्चे बहुत प्रसन्न मालूम होते हैं क्यूँकी अभी काम वासना उनके रोए रोए में जग रही तैयार हो रही फैल रही अभी रोए रोए में शक्ति काम की दौड़ रही इसलिए इतने आनंदित हैं भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं कूद रहे हैं आप उनको एक जगह बिठा नहीं सकते शक्ति नाच रही बच्चे प्रसन्न हैं काम वासना का उठता हुआ ज्वार पहली झलके जवान प्रसन्न है नाचते गीत गाते बुले उदास खेल का है। और जो जो काम वासना से लड़ते हुए लोग हैं वो नहीं देखे जाते सूत्र सूत्र बड़ा अजीब है ये सूत्र कहता है कहता ओ साहसी यात्री प्रसन्न रहे और साथ ही तत्काल कहता है कान देव की काना फुशी पर कान मत दे ध्यान रखना ये प्रसन्नता अगर आप में ना आ सके तो आपको कामदेव की काना पर ध्यान देना ही पड़ेगा इस कारण तत्काल ये बात कही गई, गई है। अगर आप उदास हो गए और शरीर ने आपको उदास कर लिया तो आपको पता है जब आप उदास होते हैं तो कामवासना ज्यादा मन को पकड़ती क्योंकि फिर एक ही उपाय शरीर के पास रह जाता है प्रसन्न होने का काम प्रसन्न चित्त हो आनंद से भरे हो तो काम वासना का ख्याल भी नहीं आता क्योंकि आनंद का ख्याल तो तभी आता है कि आनंद मिले जब आप आनंदित नहीं होते हम उसी चीज को मांगते हैं जो हमारे पास नहीं होती जो पास ही होती उसको हम क्यों मांगेंगे दुखी और उदास लोग काम वासना के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होते थोड़ी सी झलक उनको खुशी की वहां मिलती है वही उनका आकर्षण बन जाती है अगर इस आकर्षण से बचना है तो काम वासना में उत्सुक हुए बिना प्रसन्न होना पड़ेगा आनंदित होना पड़ेगा और अगर आनंद बिना काम वासना के मिल जाए तो फिर काम वासना खींचेगी नहीं, क्योंकि अब कोई जरूरत भी न रहे सिर्फ प्रसन्न चित्त व्यक्ति ही ब्रह्मचरी को उपलब्ध हो सकता है उदास चित्त व्यक्ति कभी उपलब्ध नहीं हो सकता क्योंकि उदासी इतना बोझ बढ़ जाएगी कि वो करेगा क्या उसको हटाने के लिए फिर उदासी हटाने का जो नैसर्गिक उपाय है वो कामवासना है इसलिए कामवासना वासना से गुजरते आपको लगता है कि राहत मिली विश्राम मिला हल्के हो गए मुस्कुरा सकते ये सूत्र बहुत गहन और मन की बड़ी गहराई की बात है अगर उदास है तो कामदेव आपको पराजित कर लेगा उसकी बात फिर आपको माननी पड़ेगी अगर प्रसन्न है तो उसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं उसकी कानाफूसी से ध्यान हटाया जा सकता है आप खुद ही इतने प्रसन्न हैं कि अब और कोई प्रसन्नता की मांग का सवाल नहीं दूसरे तट को जाने वाले और साहसी यात्री प्रसन्न रहे कामदेव की काना पर कान मत दे और अनंत आकाश में जो लुभाने वाली शक्तियां हैं जो दुष्ट भाव वाली आत्माएं हैं जो द्वेषी लहामई हैं, उनसे दूर ही रहे तिब्बत का शब्द है लहामई। लहामई का अर्थ है ऐसी आत्माएं जो शरीर जिनके छूट गए हैं और जिन्हें नए शरीर नहीं मिले प्रित आत्माएं लेकिन विशेष तरह की प्रेतात्माएं जो दूसरों को पथभ्रष्ट करने में आनंद लेती इसे हम अनुभव से भी जान सकते हैं शरीर के भीतर भी बहुत ऐसे लोग हैं शरीर में भी ऐसी बहुत आत्माएं हैं जो दूसरे को अगर थोड़ा सा पथभ्रष्ट कर सके तो बड़ी प्रसन्न होती है। आपको भी पता न होगा कि कई बार आप भी ये काम करते हो हो जाते कोई आदमी आपसे आकर कहता है कि कि मैं ध्यान ध्यान कर रहा हूँ। ऐसे-ऐसे चरण के कि नाशता हूं, कुंता हूं, लेता हूं, करता हैं आपको ध्यान का कोई भी पता नहीं आप कहते हैं ये क्या कर रहे हो पागल हो जाओ दिमाग खराब हो गया जैसे की आपको पागल होने का और पागल होने की कला का कुछ पता हो जैसे कि आपको ध्यान के रहस्यों का कोई पता हो जैसे कि आप ध्यान कर चुके और जैसे कि आप इस रास्ते से भी गुजर चुके हैं और पागल हो चुके हैं अनुभवी है इस भांति आप उससे कहते हैं क्या कर रहे हो पागल होना बिना ये समझे कि आप उसको पथ भ्रष्ट कर रहे हैं पर ख्याल भी आता कि हम पथभ्रष्ट कर रहे ऐसे ही कह रहे हैं और अगर वो आदमी आपसे राजी हो जाए तो आपका चित्र प्रसन्न होगा और राजी ना हो तो आप थोड़े उदास होंगे लोग बड़ी मेहनत करते हैं दूसरे को राजी करने के लिए कि ये मत करो और ये करो इतनी कोशिश वो खुद को भी नहीं करते राजी करने के लिए कि मैं ये करूँ जितनी वो दूसरों के लिए करते बड़ा सिर पचाते बड़े सेवा दूसरों के काम में लगे रहते हैं। इस तरह की आत्माएं आत्माए तरफ मौजूद है तिब्बती खोज इस संबंध में बहुत गहरी है जब कोई आदमी मरता है, तो साधारण आदमी अगर हो तो तत्ण पैदा हो जाता है ज्यादा देर नहीं लगती उसको नया शरीर ग्रहण करने में क्योंकि सामान्य गर्भ सदा उपलब्ध होते हैं जब कोई असाधारण आदमी मरता है कोई महापुरुष या कोई महापापी तब उसको जन्म लेने में काफी समय लग जाता क्योंकि उसके योग गर्भ तत्काल रेडीमेड नहीं होते कभी निर्मित होते हैं, जिससे हिटलर मर जाए तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे उसको मां बाप खोजने उसके योग गर्भ पाने के लिए उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ये प्रतीक्षा के क्षण वो प्रेत होगा कोई ज्ञानी मर जाए और अभी उस जगह में पहुंचा हो जहां से फिर जन्म नहीं होता तो उसको भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी सैकड़ों वर्ष तभी उसके योग गर्भ मिल सकेगा नीचे के छोर पर, के छोर छोर पर पर ऊपर प्रतीक्षा करनी होती जो लोग ऊपर के छोर पर प्रतीक्षा करते हैं उनको हम देव कहते रहे जो नीचे के छोर पर प्रतीक्षा करते हैं उनको हम प्रेत कहते रहे दोनों प्रतीक्षा करती हुई आत्माएं हैं जिनको अभी गर्भ लेना है देव स्वभावता आनंदित होते हैं किसी को सहायता करने में प्रेत आनंदित होते हैं किसी को भ्रष्ट करने में पथ से हटाने में ये दोनों आत्माएं आपके आसपास काम कर रहे हैं ये सूत्र कहता है कि प्रसन्न रहे और ध्यान रख कि अगर तू उदास हुआ तो तेरे आसपास ऐसी लहामरी आत्माएं हैं जो उदासी के क्षण में तुझे पकड़ ले सकते हैं और तुझसे ऐसे काम करवा सकते हैं जो तूने स्वयं खुद कभी ना किए होते आपको भी कई बार लगता है कि ये काम मैं नहीं करना चाहता था फिर भी किया ये मेरी मर्जी ना थी तय भी किया था कि नहीं करूंगा फिर भी किया और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको तो अच्छा काम करना बिल्कुल पक्का कर लेते और फिर एम वक्त तो बदल जाते एक महिला कल सांझ मेरे पास पहुंची रो रही थी बहुत भाव में थी सन्यास लेना था मैंने उससे कहा कल कल दोपहर आज वो पहुंची और बोली कि मैं महीनों से तैयार हूं सन्यास लेने को और कल तो इतने भाव में थी लेकिन जैसे ही आपने कहा कि कल आपके ले लेना नामाल क्या हुआ मेरा भाव ही चला गया मुझे सन्यास अब नहीं लेना और रो रही है अभी भी और कह रही की मैं लेना चाहती हूँ और लेने की बहुत तैयारी है और बहुत दिन से प्रतीक्षा है और पता नहीं क्या हो गया है मेरे भीतर की मैं नहीं हिम्मत ही नहीं जुट रही लेने की और साथ में उसे यह भी लग रहा है कि लेना है और मैं ले पा रही हूं इसलिए रो भी रही है हमें ख्याल में नहीं है हमारे चारों तरफ विचार का विराट जदत है उसमें आत्माएं भी हैं उसमें विचारों के पुंज भी है उनको हम किन्हीं क्षणों में पकड़ लेते हैं और आविष्ट हो जाते हैं और उस आवेश में फिर हम जो करते हैं वह हमारा किया हुआ नहीं शुभ विचार भी हमें पकड़ते हैं शुभ आत्माएं भी हमें सहारा देती है अशुभ विचार भी पकड़ते हैं अशुभ आत्माएं भी बाधा डालती है लेकिन जो अति प्रसन्न है इस नियम को समझ लेना वो सुरक्षित है जो उदास है वो असुरक्षित है उदासी के क्षण में उपद्रवी आत्माए उपद्रवी विचार पकड़ लेते हैं प्रसन्नता आनंद के अहोभाव में जो श्रेष्ठ है उससे संबंध जुड़ता है जो सदा आनंदित रहने की कोशिश करे उसे इस जगत की जितनी दिव्य शक्तियां उन सभी का सहयोग मिल जाता है जो सदा उदास बना रहे इस जगत में जो भी मूलतापूर्ण है जो भी भारी बजनी और पथरीला है सबका उनके साथ सत्संग हो जाता है जब आप उदास बैठते हैं तब तो आपके चारों तरफ जमात भी बैठी जो आपको दिखाई नहीं पड़ती जब आप आनंदित होते हैं तब आपके चारों तरफ आनंदित कुछ चेतनाएं नाच रही है जो आपको दिखाई नहीं पड़ती आप अपने आसपास एक वर्तुन निर्मित कर रहे हैं ध्यान रहे, साधक सदा प्रसन्न रहे न वह परिस्थिति प्रसन्न होने की तो भी कोई कारण खोज ले और प्रसन्न रहे प्रसन्नता को सूत्र बना ले अब तू मध्य द्वार के निकट आ रहा है जो क्लेश का भी द्वार है जिसमें दस हजार नाग पहा है अब तू करीब आ रहा है यात्रा के मध्य बिंदु पर और मध्य बिंदु आखिरी बिंदु है अगर तू उस पार हो गया तो दूसरी छोर पर जाना आसान हो जाएगा और मध्य बिंदु अटकाव बन गया तू तो वापस सकता है और इस मध्य बिंदु पर दस हजार नागपा दस हजार उलझने खड़ी होंगी दस हजार उपद्रव खड़े होंगे जितने उपद्रव तूने किए हैं अनंत अनंत जन्मों में सब तुझे पकड़ेंगे और वापस बुला लेना चाहेंगे जिन जिन का तूने तू किया है जिन जिन ना समझियों का वो सब नासमझिया एक बार आखिरी कोशिश करेंगे लौट आओ इतने पुराने संगी साथी कहा जाते हो मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम इतने आसान तब न थे जब ध्यान न करते थे अब ध्यान करते हैं तो शांति भी बढ़ रही है और बड़ी अशांति भी मालूम पड़ती है शांति आपकी पुरानी संगी साथ यहां भी किसी को डायवोर्स करना हो तलाक देना हो तो बड़ी मुसीबतें आती उस भीतर के लोक में तो तलाक और मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत पुराने नागरिस्ते बहुत वायदे हैं वचन हैं आपके दिए हुए कि सदा तुम्हारा हूँ सदा तुम्हारे साथ रहूंगा अब अचानक छोड़ने लगते हैं तो फिर जोर से पकड़ ली जाती है ग्रंथिया कस जाती हैं मध्य बिंदु पर दस हजार नागपाश प्रतीक्षा कर रहे हैं अक अपने विचारों का स्वामी बन यदि तुझे इसकी दहरी पार करनी है और यदि तुझे अपने गंतव्य पर पहुँचना है तो अमृत सत्य के खोजी अपनी आत्मा का स्वामी बन उस एक प्रकाश पर अपनी दृष्टि को एकात्र कर जो प्रकाश सभी प्रभावों से मुक्त है और अपनी स्वर्ण कुंजी का प्रयोग कर कठिन कर्म पूरा हो गया तेरा श्रम पूर्ण हुआ और वह विस्तृत पाताल जो तुझे निकंद को मुंह फैलाया था लगभग पाट दिया गया अगर मर्द बिंदु पार हो गया तो वो विशाल खाई जो मुँह फैलाई थी वो लगभग मध्य बिंदु के बाद पतन बहुत मुश्किल है बहुत की जाए तो ही हो सकता मध्य बिंदु के पहले पतन बहुत आसान है बहुत चेष्टा की जाए तो ही बच सकता है मध्य बिंदु के बाद बहुत मुश्किल है अगर आप बहुत प्रयास ही करें तो ही वापस गिर सकते हैं अन्यथा अपने आप मध्य बिंदु के बाद कोई वापस नहीं गिरता मध्य बिंदु के बाद नया लोग खुल जाता है पुराने संगी साथी छूट जाते एक अति से अब आप दूसरी अति में प्रवेश करते मध्य बिंदु को पार करने के लिए शरीर के स्वामी बने पहली बात फिर विचार के स्वामी बने दूसरी बात फिर आत्मा के स्वामी बने तीसरी बात शरीर से शुरू करें क्योंकि उसकी ही मालकीयत न हो सके तो फिर मन की मालकियत न हो सकेगी मन की मालकी न हो सके तो फिर आत्मा की मालकित न हो सकेगी शरीर का मैंने कहा कि उसको जीते फिर जिस दिन आपको लगे कि अब शरीर पर मालकियत हो गई उस दिन से मन पर भी वही प्रयोग शुरू कर दे मन में एक विचार आए कि क्रोध करना है तो कह दें कि क्रोध नहीं करना मन चुप हो जाए फिर अड़े रहे अपने वचन पर फिर मन कितनी भी कोशिश करे दूर खड़े रहे देखते रहे क्रोध ना करें आज नहीं कल आप पाएंगे कि मन आपकी सुनने को राजी हो गया और जब आप कहेंगे कि नहीं करना है क्रोध तो क्रोध का भाव तत्व विसर्जित हो जाएगा ये ऐसे ही घटता है जैसा मेरे हाथ ऊपर है और मैं कहूँ कि मुझे नहीं रखना है ऊपर तो हाथ नीचे आ जाते यह हाथ मेरा है अगर ये हाथ मैं कहूँ कि नीचे और ऊपर ही अटका रहे और मैं कितने कहूँ कि नीचे और नीचे ना आए तो उसका मतलब हुआ कि हाथ मेरा नहीं आप कहते हैं कि विचार आपके हैं कहना नहीं चाहिए कि आपके क्योंकि आप एक विचार को बाहर करना चाहें तो कर नहीं सकते आप कहेंगे विचार मेरे भीतर न आए आपके बस में नहीं आप कहें ना आए तो और ज्यादा हाथ आए आप कहेंगे मत सताओ मुझे तो और सताता है आप कहते मैं क्रोध न करूंगा तो और क्रोध से भर जाते हैं विचार अभी मालिक है जो शरीर पर प्रयोग किया धीरे धीरे वही प्रयोग मन पर भी करने का है अगर आप साहस पूर्वक और प्रसन्न चित्तता से लगे रहे तो मन के भी मालिक हो जाएंगे और तीसरी बात है आत्मा की मालकियत आत्मा की मालकियत के लिए तो ये सारे के सारे सूत्र हैं लेकिन इस संदर्भ में इस जगह आत्मा की मालकियत का मतलब इतना ही है कि आपके पूरे व्यक्तित्व की मालकी शरीर मन आत्मा ये तीनों आपका पूरा व्यक्तित्व है, समग्रता है इस समग्रता की मालकियत इस समग्र का भी आपके ही आज्ञा से गति हो और ऐसी स्थिति आ जाती जब आपकी आज्ञा से समग्र की गति होने लगती है और अगर आप चाहें कि मैं इसी क्षण मर जाऊ तो इसी क्षण मौत घट जाएगी क्योंकि समग्र आपको मानता है इस समग्र की मालिक का उतना आसान सूत्र नहीं है जितना शरीर और मन का है लेकिन जो लोग शरीर और मन के मालिक हो जाते हैं उनके लिए तत्ण सूत्र की कुंजी मिल जाती है कि अब वो आत्मा के लिए क्या करें वो उनको स्वयं दिखाई पड़ जाता है जो शरीर के लिए किया वो बाहर था जो मन के लिए किया वो बीच में था अब आत्मा के लिए वही करना है जो बहुत गहरे में आत्मा के लिए करने का सार अर्थ है कि अस्तित्व भी आपकी आज्ञा मानने लगे अभी क्या है अभी आप अगर कहें कि कोई हर्जा नहीं अगर मौत आए तो मैं स्वीकार कर लूंगा लेकिन आपका अस्तित्व भीतर कहता नहीं स्वीकार नहीं करेंगे कैसे मर सकते नहीं मरना चाहते तो आपकी तो नहीं शरीर और मन की यात्रा ठीक हो जाए तो उसी सूत्र को सूक्ष्म में भीतर प्रयोग करने से अस्तित्व की भी मालिकियत तो उपलब्ध होती इस मालिकियत के, के होते ही आपको वो प्रकाश की किरण दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है जो आप है फिर उस पर ही दृष्टि को एकाग्र करें और उस किरण की धारा में ही अपने को छोड़ दें वो किरण ही आपका जीवन गुरु है उस किरण को नाव बना लें और वो नाव परमात्मा की तरफ चलने शुरू हो जाए is a puzzle but not like ordinary puzzles it is a puzzle which can be solved ordinary puzzles can be solved they are meant to be solved difficult but not impossible cone is an impossible puzzle you cannot solve it there is no way to solve it for example This is a Zen koan. What is the sound of one hand? If you use two hands, a sound is created. But if you use only one hand, what sound is created? This is koan impossible to solve. and whatsoever you say will be wrong unless you remain totally silent everything will be wrong this commonly it's to create in you a total silence where no answer is coming if answer card coming you will go on giving wrong professor because every answer is going to be wrong there can be no sound created by one hand and if you say no sound can be created you have missed the point because everyone knows obviously no sound can be created but the teacher asks you is A sound is created by one hand. What will be that sound? He also knows, so there is no need to tell him and to be more wise than him. That no sound can be created. You miss the point. You have to meditate on it and find out what type of sound will be created if sound is created by one hand. You go on thinking. You have to use every way, every method, every technique to think about it, dream about it, meditate, concentrate about it. And many answers will be given by our mind. And you know already that no answer is possible. Still, your mind will go on giving you. Try this. Try this. This may do. This means. you say that no answer is possible but this is not a very deep realization because your mind goes on giving while i am telling you must be finding out what type of sounds that means your mind is puzzle bad it's impossible puzzle to so go on thinking thinking you will come to the master and you will give him answer and he may beat you or throw you out of the room that go this is stupid and whatsoever answer you bring he is going to beat you because no answer is possible unless you come without any answer unless you come totally silent and the master will know because your face will be different when there is no concern within no thought within when you have come with a total silence the master will know he may bow down to you he may touch your feet these koans are from meditation to go beyond the mind meditation minding the continuous fuss in the mind it goes on thinking thinking thinking these concerns are to stop thinking and they are impossible so you cannot think them you have to stop from there you meditate through it but that is wasting energy sometimes years are past and you have not come to the end of thinking when you come to the end a gap is created interval in that interval you realize yourself not the answer of the code but because of the code the device thinking has stopped you are bored about you cannot think anymore you simply cease to think you remain silent the puzzle has drum to puzzle you in that silent moment you realize yourself Now this question, this is a Quran. Someone has asked, "Does a dog have Buddha nature?" And this is a very important question. If you answer yes or no, you lose your own Buddha nature. This is a thin Quran. This has been used for. Two thousand years continuously. The teacher, the master, gives this corn to the disciple. But go and find out whether a dog has a Buddha nature or not. This is not a puzzle yet, because you can answer yes or no. Then immediately it's this is a very significant thing. Remember, if you say yes, or if you say no. Both the ways you miss your own Buddha nature. So what to do? If you say yes, you lose your own Buddha nature. If you say no, you lose your own Buddha nature. One of the greatest Zen masters, Rinzai, used to use this cone, and he will say, "If you say yes, I will beat you. If you say no, I will beat you." go and find out danishers whether a dog has a buddha nature or not and come with any answer i am going to beat you <laughs> then the come puzzle but the puzzle is purposeful because no answer is needed by you if you say yes why if you miss your own buddha nature if you say no why you miss your own buddha nature if you say yes and that has it you miss it because how a dog can have buddha nature because even gotam buddha had to struggle for birds to gather to attain it so if already a dog has it then gautam buddha was just stupid what he was struggling for for nights together he was struggling and struggling to find buddha nature to find the ultimate self within him and even if a dog has it so buddha fell down even lower than a dog if you say no If you say no, the dog has not the Buddha nature, then you miss again. Because if the dog has not got it, then there is no possibility of any evolution. Then how the dog can grow to be a Buddha one day? And every Buddha has been a dog some day. every buddha has been a dog some thing animal even lower than animal vegetable even lower than vegetable everyone has been through all these stages and if someone siddhartha gautam becomes a buddha and he had been a dog and animal a plant a tree everything if this buddha nature comes to be realized one day How it can happen if it was not already there? Because it is just a manifestation. It must have been hidden somewhere. So you cannot say no because the dog has the Buddha nature somewhere hidden. Manifestly, it is nowhere to be found in him. Hidden deep down, it is there. So both the answers miss the point, and by missing the point. and you must your own buddha teacher because you are a dumb animal kia kon hai the buddha if you say yes then you will not endeavor to attain because that which you already have got is futile to endeavor for if you say no then the possibility is closed both utterances list a point but if you go and thinking about it just by thinking about these two contradictory utterances go on thinking about it stop all of that thinking concentrate the whole consciousness on this point whether the dog has a buddha nature or not Go on thinking all the possibilities, all the alternatives, all arguments, for and against. Go on thinking. Make it a deep meditation. One day, suddenly, thinking will stop, because you cannot find any alternative through thinking. And when thinking stops, it is not going to be that you will get the answer of this cone. this is not meant for that when thinking this taps you will realize your own buddha nature one zen master bokuju was asked by disciples hmm? sometimes it happens whenever someone will come to bokuju he will give this puzzle whether a dog has a buddha nature or not so everyone knew about it newcomers knew about it that he is going to give that goal a newcomer think he must have been a wise man at least it is a nice the deplorable thought that i am not going to give the chance to bokojo to ask me the puzzle i will ask first then let us see what happens so he came with many friends And the moment Bokuju was going to utter the word, he said, "Stop! First, let me ask a question: whether a dog has buthanichara or not?" And you know what Bokuju did? It is better I should repeat it. He said, "Boh, boh." He became a dog. He didn't answer, and he answered. He said, "I am both a dog, a god, both. The lowest is the dog within me, and the highest, the god within me. And don't get entangled in the duality, Thompsons both. And that was the meaning of his laughter. The laughter Thompsons both." long no, and plenty for the meditation